द्रं कर्णेना भद्रं पशे माक्षत्र स्थिर स्पष्टवांशस्तम दशमे ओ शाम अथर्वेदी मानव की कारिका मलाद शांति प्रकरण के बाईसवें कारि का के ऊपर कुछ विचार चल रहा था देखो ये जो आजाद पाद की सिद्धि गौरपादा था में कोई पैदा ही नहीं हुआ है व्यवहार में सारा पैदा दिख रहा है उत्पत्ति तो आदि दिख रहा है जन्म मर आदि सब दिख रहा है व्यवहार में किंतु पारवाथिक सत्ता में जब जाते हैं तो सब खो प्राथमिक सत्ता को तो सभी मानते हैं अनुत्पन्न मानते हैं तो ऋतु का ज्ञान होगा तो सर्व उत्पन्न नहीं हुआ मानता मानते हैं व्यावहारिक तो सत्ता में है जो कुछ गड़बड़ है प्रातिभाषिक सत्ता से तो सभी अलग हो जाते हैं व्यावहारिक तो सत्ता से अलग होना मुश्किल है शरीर आदि में आत्मदुद्धि है स्त्री आदि में ममता है मेरा है इसको हटाना मुश्किल है किंतु वास्तव में देखा जाए विचार दृष्टि से कुछ भी उत्पन्न हुआ ही सिद्ध होता है व्यवहार बता रहा है जगत है व्यवहार चलता है तो पार्थिक दृष्टि में कुछ युक्ति लगाएंगे और श्रुति का सहारा लेंगे बाचारो अंबिकारो नाम रहे का सहारा और युक्ति जब लगाते हैं तो कोई वस्तु पर केवल इस कारिका में कहा गया सतो व परतो वा भी न किंचे सदसर सदस्य वापि अपने आप कोई पैदा नहीं होता है। ऐसा नहीं देखा कोई दूसरे से भी पैदा नहीं होता कोई जैसे घर से घर की उत्पत्ति नहीं होती है घर से पट की उत्पत्ति नहीं होती है दूसरे से भी पैदा नहीं होता और दो मिलकर के एक तीसरा पैदा होता ऐसा भी नहीं होता सौ और पर मिल करके एक व्यक्ति पैदा होता हो और पट मिल करके घर बनता हो या पट बनता हो वैसा नहीं होता पैदा होना व्यवहार चल रहा है जब युक्ति से देखते हैं तो नहीं और के उत्पत्ति नहीं पहले उत्पन्न है तो क्या उत्पन्न होना उसमें विद्यमान है? है तो और असत की भी उत्पत्ति हो नहीं सकती है दहाई नहीं तो क्या उत्पन्न होना उसमें सदसत उभय की भी उत्पत्ति हो सकती है उभय तो विरुद्ध ही है किसी की उत्पत्ति देखा जाए तो ये छह प्रकार हो सकती है छह प्रकार की उत्पत्ति कोई भी संभव नहीं है परमार्थ सत्ता से बोल रहे हैं आप ध्यान दे रहा हूं व्यवहार में तो दिख रहा है सब उत्पन्न हो रहे नाश हो रहे है। इस व्यावहारिक सत्ता में जो अहमता ममता है इसी को भगाना वेदांत की साधना यही है सत्ता तो जो अलग हो जाते है उसे कोई बताना नहीं पड़ता रज्जु में सर्प दिखाता थोड़ी देर के बाद में रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प बुद्धि खत्म हो जाती है न हो जाता है स्वप्न में राजा बन गया था भ्रम फकीर राजा बन गया जबता है तो अपने फकीरपना का अनुलोक करता है उसको मिथ्या समझता है सोपना को वहां तो ठीक है यही जो साधकों के लिए बहुत कठिनाई का स्थान है व्यावहारिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता से ऊपर होना बड़ा मुश्किल है यही अंता है सत्यत्व बुद्धि है व्यावहारिक सत्ता में सत्यत्व बुद्धि है तो इसके लिए श्रुति और युक्ति का सहारा लेने पर यह सिद्ध हो जाता है यह है ये नहीं अगर विश्वास किसी को हो विश्वास। युक्ति से यह देख रहे हैं सुर्ती भी साथ में लेते हैं तो विश्वास हो तो इनसे अलग होने की संभावना और कोई गति नहीं है अद्वैत साधना इसी का नाम है विचार से देखना पड़ेगा तो यहां भी जो विचार से देखेंगे हम घटक का प्रयोग करते हैं घटाई करने का प्रयोग करते व्यवहार करते हैं, हैं। क्योंकि विचार दृष्टि से देखते हैं तो घटने मिलता मिलती मिलते मिट्टी मिलती है व्यावहारिक दृष्टि बोल रहा है घट है जब तुट्टी से देखेंगे उसको छानबीन करेंगे घट बोल रहे है। है मिट्टी का पुल्य है और कुछ मिट्टी है ऐसा दिखाई दिखा पड़ता है और मिट्टी को भी देखेंगे उसके भी कारण दिखाई देगा ऐसे करते करते परम कारण जो परमात्मा होगा मेरे विशेष अधिष्ठान सबका अधिष्ठान बनने वाला वही पहुंचना है वेदांत की साधना विषय है क्योंकि विचार सबसे प्रधान है वेदांत में को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम सदम तस्वीचारे वह प्रश्नोत्तरी ने कहा सबसे बड़ा रोग क्या है कहा संसार जन्म मरण का चक्कर कब से ये चल रहा है कब तक चलेगा पता नहीं जन्म और मरो जन्म और मरो शरीर बदलते रहो सबसे बड़ा रोग यही है अन्य रोग कोई टीवी आदि रोग बड़े रोग नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक एक शरीर का रोग होगा ज्यादा ज्यादा तो आजीवन रोग होगा इसमें जो रोगी होगा अगले शरीर में भी रोगी होना कोई नियम नहीं है तो ऐसा कोई नियम नहीं होता तो ये तो नैमित्तिक रोग है किंतु तो नित्य रोग है यही है बाबा ये बसाद हो जन्मो और मरो जन्मो मरो ये चक्कर के चल रहा है से ये जन्मो मरण के रोग से निव होने के औषधि तो क्या है कहा विचार है वह विचार ऐसे मानव के मे विचार किया जा रहा है कोई भी वस्तु उत्पन्न होता ही नहीं ये सिद्ध होता है विचार दृष्टि से देखने पर जहां पर सत्यत्व बुद्धि हो रही उत्पन्न ही नहीं तो क्या सत्य मानना सर्वाधिष्ठान यदि परमात्मा ही होता है किसी होता है तो विचार दृष्टि से देखने पर ऐसा होता है इसी का यह विचार चल रहा है टीका से देखे देखते हैं वस्तुओं स्वतः जन्म नास्ती वस्तु का स्वयं जन्म स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति कोई भी नहीं, भी नहीं हो सकता विकल्प परत भी नहीं हो सकता छह विकल्प दिखाएंगे जन्म होने के लिए छह विकल्प हो सकते हैं सोता परत उभय सत असत सदसत ये छह प्रकार होगा छह प्रकार कोई संबंध नहीं स्वतोवा इत्यादि कहा भी वस्तु वस्तुओं तो जन्मना स्थित कोई भी वस्तु आप लीजिए वास्तव में उत्पन्न हो ही नहीं सकता ये उत्पन्न बुद्धि हो रही है बुद्धि तो हो, तो हो जाता है प्रातभाषिक सप्ताह है वहां तो बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद यह बात नहीं कर पाएंगे वास्तविक दृष्टि से चलते हैं जब वस्तु दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु का जन्म नहीं होता कोई भी वस्तु उत्पन्न होता थी थी है पर से नहीं। अन्य कारण कारणपर के कार्यक का अधिक का। इतराशन कहा कि इस हेतु से भी आगे जो हेतु देने वाले हैं इससे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता टीका में कहते हैं इतर शब्द जायम अमृत सोधा भी कल इतः शस्म कारणा इसे तो है, है। तो शब्द कोई स्पष्टीकरण करने के लिए जायमान जो जायमान वस्तु होंगे जितने भी उत्पन्न होने वाली का अनुवाद करेंगे कार्य का उत्पन्न होने वाले छह में से कोई एक मानना पड़ेगा सातवा प्रकार में उत्पन्न होने के लिए छह प्रकार कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता सोड़ा विकल्प ही थी सोढ़ा सस, का सोड़ा बनता है संख्यावादक शब्द से तो दश प्रकार, से से प्रकार अर्थक धा होता है धा प्रत्यय करके सोड़ा बनाया गया छह प्रकार विकल्प दिखाते हैं यह कहा भाष्य में कहते हैं यजायन इत्यादि यह यजाय वस्तु जो तो जायमान वस्तु होगा उत्पन्न होने वाला वस्तु या तो स्वतः होगा स्वतः या परतः होगा दूसरे निमित्त से होगा या उभयता या स्व मिलकर के होगा यही हो सकता है तीन अथवा सत असत सदसत जायते या तो सत्य उत्पत्ति या असत की उत्पत्ति या असत मिलकर के उत्पत्ति यही मानना पड़ेगा न तस् के नकार उस वस्तु की छह प्रकार में कोई भी वस्तु की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है स्वतः भी संभव नहीं है परत भी संभव नहीं स्वपर मिलकर के भी नहीं सतरूप से भी नहीं असत रूप से भी नहीं सरअसत उभय रूप से नहीं कैसे टीका सर्वेशु पक्षेशु दो संभावना सोच न कहा सारे छह के छ पक्ष है उत्पत्ति के लिए सबके सब में दोष की संभावना दिखाते सर्वेश पक, अभी पक्ष सुकार के पक्ष दिखाए यहाँ इस सबके सब दो संभावना दोष की संभावना की सूचना देते हैं नतस्य इत्यादि विकास नभि प्रकार जन्म संभव दोष है जन्म होना संभव नहीं उत्पत्ति तो होना संभव नहीं कोई भी वस्तु नहीं तथा आद्यम दूसरे दुख सबसे पहले स्वतः वाला है स्वयं पैदा होगा ये जो पक्ष है बिना निमित्त का स्वतः पैदा होगा कोई वस्तु ऐसा माने कहा न नाव स्वयम अपनवात्व स्वरूप स्वयम जायते यहाटस्त घटा दृष्टान नाव अपने हो नहीं सकता शर् स्वये स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ अपरिष्पन्न कारण के बिना वो निष्पन्न ही नहीं हुआ स्वके उत्पत्ति के लिए पहले कारण चाहिए कारण के बिना परूप ही नहीं होता स्वयम परिवत्वा परिवस्पण में सिद्ध नहीं हुआ है वो इसलिए स्वतः स्वरूपात स्वयं न जाएते अपने स्वरूप से ही स्वरूप की दूसरी वस्तु पैदा नहीं होता जैसे घट है उसी घट से दूसरा हो जाए घट से दूसरा घट पैदा नहीं होता ठीक है स्वयं जायमान कार्य स्वस्मा देव स्वरूपात ना बजते स्वयं क्यों स्वयं एवं जायमाना जो अपने आप होने वाली कार्य है जो अपने आप होने वाला कार्य होगा कोई स्वतः बोलेगे स्वस्मान एवं स्वरूपात्मत आपस जाए अपने रूप से अपने स्वरूप से स्वयं की उत्पत्ति स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति हो सकती अपने स्वरूप से ही अपने उत्पत्ति किसी के लिए जाएगा स्वयं ही होने सकता क्यों स्व अपेक्षा अंतर अपने लिए जो अपेक्षा है उसके बिना अपने लिए अपेक्षा कारण होगा स्व के लिए जो होगा कारण होगा अपेक्षा स्व अपेक्षा स्व कारण अधिनतया वो अपने कारण के अधीन होगा दूसरी अपने उत्पत्ति उत्पत्ति करे अपने उत्पन्न नहीं हुआ अपने कारण के अधीन में रहेगा अपर निष्पन्नता अपर निष्पन्न हुआ ही नहीं सिद्ध हुआ ही नहीं हो कहीं दूसरा स्वतः स्व पैदा होगा टिप्पणिया स्वयं जायेगा तीन की टिप्पणियां अपरिण स्वत्वा स्वयम अपरिस्पन्नत् भाष्य में श्युं। जो कहा है भाष्य में स्वयं अपरिस्पन्नत्वाद उसी का अर्थ बताते हैं स्वयं जायमान कार्यम स्वयं जो पैदा होने वाला कार्य होगा उसको स्वस्मादेव स्वरूपात्मता जाए तो अपने स्वरूप से स्वयं की उत्पत्ति हो नहीं सकती क्यों स्वयं स्वयं की उत्पत्ति होनी सकती है स्वरूपापेक्षा मंत्रिणाम अपने कारण की अपेक्षा के बिना स्व अपेक्षा स्व के लिए जो अपेक्षा है जो कार्य होना है घटा अधिक उसके लिए अपेक्षा कारण की है ये बोला चाहते ठीक ये बोला चाहेंगे स्वयं स्वरण अधिन वो जो अपने जो वस्तु होगा स्वयं उत्पन्न होने वाला मान के बैठा हुआ वस्तु उसके अपना जो कारण के अधीन है वो बस जैसे घर पैदा होना वाला मिट्टी का अधिन है स्व कारण अधिनत हुए न तथ व्यापारा अपरि निष्पन्दात्मक अर्थ का निभाषिका ट्रिप्पणी का क्यों जब तक कारण में व्यापार नहीं होगा तब तक, तक वो सिद्ध स्वरूप है ही नहीं जब तक वित्तीय में व्यापार नहीं होगा तब तक घट बना ही नहीं तो घट से घट कैसे पैदा होगा स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति होने के लिए स्वयं बने तब ना विचार किया जाए या तो स्वयं बना ही नहीं उसके लिए कारण चाहिए तस्व स्व कारण अधिकंत्र जो तो स्वयं होने वाला वस्तु करके जिसको लिया तो जा रहा है वस्तु का अपने कारण के अधीन है कारण में व्यापार होने के बाद अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी उसकी उसके, उसके पश्चात ही फिर जो कुछ होगा या तो अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगा अपरिष्पन्न भाष्य में कहा था स्वयं परिनिष्पन्न नहीं होगा उससे कैसे दूसरा होगा तद व्यापारा प्राप्त ता, कारण कारण में व्यापार के पहले स्वस्थ अभाव स्वयं है ही नहीं फिर क्या रूपांतर कहा से बनेगा दूसरा पद कैसे बनेगा घट से घट की उत्पत् घट उत्पन्न होना पहले वाला उत्पन्न होना चाहिए पहले वाला उत्पन्न नहीं हो चारिटीपण भी है स्वपेक्षा नकारजन्यपी स्वजन्यम अक्षतम एवं विशिष्ट जनजा विशेषण तो जन्यत्वियम आसं पूर्वादिका महाराज तो जो अपने कारण से उत्पन्न होता है वो अपने से भी उत्पन्न होता है घाट मिट्टी से उत्पन्न होता है तो घाट से भी घट उत्पन्न होता है ऐसा है वो तो दो से उत्पन्न है स्वयं से भी उत्पन्न है वो कैसे स्व कारण जन्म से कोई भी वस्तु अपने कारण से जन्य होगा जैसे घाट है मिट्टी से जन्य है वो स्व जन्म से स्वजन्य तो मकसद है वहां भी सौजन्य तो रहेगा जो कारण से जन्य होगा अपने कारण से जो उत्पन्न होगा वो अपने से भी उत्पन्न का नाश नहीं होगा रहेगा कैसे रहेगा कहते हैं विशिष्ट जन्य से तो स्व कारण जन्य होगा वो क्या होगा सो वहा विशेषण बना हुआ है सो से लेना कार्य है उसका कारण है स्व कारण जन्य है ये गल तो वहां स्व कारण से सो से क्या घट लेंगे तो वो विशेषण बना हुआ है स्व कारण जन्य विशिष्ट है वो स्व कारण जन्य होगा तो विशिष्ट घट होगा खाली कारण जन्य नहीं हुआ स्व कारण से जन्य है किससे जन्य है स्व कारण से जन्य है तो विशेषण स्व बना हुआ है विशिष्ट जन्य से विशेषण जन्य तो नियम जो विशिष्ट जन्य बनता हो विशेषण से भी जन्य मानना पड़ेगा जब कारण जन्य है तो सो से भी जन्म हो गया स्व कारण जन्यार्किकों की सौजन्यत्म अक्षतम है स्व कारण जन्य से अपनी सौजन्यत्म पूर्वादि की शंका है नु स्व कारण जन्य सौजन्यत्म अक्षर स्व कारण जन्य जो होगा घट अभी पैदा नहीं हुआ स्व कारण जन्य होने के कहा था तो स्व कारण में स्वपत विशेषण बना हुआ है स्व से वो घट बो लेना उत्पन्न होने वाले घट को, को तो स्व कारण जन्य में विशेषण स्व विशे बना हुआ है तो विशिष्ट जन्य जहां होगा वो विशेषण से भी जन्य माना जाएगा विशेषण स्व से भी जन्य माना जाएगा इसलिए वो घट मिट्टी से भी जन्य है स्वयं से भी जन्य है स्वजन्य तो भी हो गया एक पूर्वादी ने उठाई इसके लिए कहा स्व अपेक्षा मंत्र जब तक कारण की अपेक्षा नहीं करेगा तब तक उत्पन्न नहीं हो चार की टिप्पणी ये बोलना चाहता है कारण व्यवहार एवं स्वापेक्षा यहाँ स्व अपेक्षा का है कारण का व्यापार होगा ना तभी तो पैदा होगा वो हो। कारण व्यवहार ये यह यहाँ स्व अपेक्षा का जो टीका में कहा था स्व अपेक्षा मंत्रालय में कहा था कारण व्यवहार को लेना स्व अपेक्षा उसके लिए पहले अपना रूप के लिए कारण व्यवहार चाहिए अपने रूप प्राप्ति के स्वरूप प्राप्ति के स्व कारण व्यवहार एवं स्वापेक्ष तो जनकता वो जनता जनकता को लेकर नहीं है यहाँ कारणता को लेकर कहा उसके लिए जनक जनकत्व की अपेक्षा नहीं है जो स्व कारण जन्य होने पर स्वजन्य भी होगा का ना जनक जनकत्व धर्म को नहीं देखा यहां पर व्यवहार देखा स्वापेक्षा मैंने स्वर ने व्यवहार देखा इसको लेकर कहा अच्छा देखा स्वापेक्षा मंत्रेगा स्व कारण अधिनतया अपरिश्रमिका भी कहा था क्यों अपने कारण की अपेक्षा किए बिना क्योंकि कोई भी वस्तु तो स्व कारण के अधीन होता अपने कारण के अधीन होता है कारण में जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक मिट्टी में व्यापार नहीं होगा तब तक डट नहीं बन सकता जब तक तंतु में व्यापार नहीं होगा तब तक पट नहीं बन सकता तो स्व अपेक्षा स्व से लेना है वो उसकी अपेक्षा है कारण व्यापार की उसके बिना कारण वो भी अपने कारण अपर निष्पन्न स्वयं निष्पन्न नहीं हुआ है तो उस घर से घर के उत्पत्ति कहा माना जाए आगे कहते हैं अन्यथा स्वसिद्धि स्वसिद्धि आत्माश्रय प्रसाद अतः स्व कारण की अपेक्षा के बिना वस्तु तो की सिद्धि मानने लग जाए तो स्वसिद्धि में स्व की अपेक्षा होगी स्वयं से स्वयं बनना कारण के बिना आत्माश्य दोष स्व हो तो स्व की उत्पत्ति स्व की उत्पत्ति हो तो स्व हो अन्य स्वसिद्ध स्वसि अपने सिद्धि से अपनी सिद्धि होगी कार्य की सिद्धि होने पर कार्य की सिद्धि आपका आश्रय दोष है ये अन्यथा पांच की टिप्पणी कहते हैं न तो असतः स्वतः स्वजन्म संख्या जब उत्पन्न ही नहीं हुआ है असत रूप में घट जब वित्तीय में व्यापार हुआ ही नहीं है स्व कारण अपरिष्पन्न अवस्था तो में है कारण में व्यापार हुआ ही नहीं अपरिष्पन्न स्वरूप है तो उस समय घट असत होगा असत ही रहेगा सत का विद्यमान कहा है वो असत होगा असत सक्यम स्वतः जो असत है जो उत्पन्न नहीं हुआ है स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति नहीं कह सकती है। है। जो कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है असत है तो उसे फिर कार्य उस कार्य की उत्पत्ति कह नहीं सकती है ठीक है न असतः व स्वतः स्वजन असक्यम अवगंतु उसको स्वीकार नहीं कर सकते क्यों वंध्यास्वत्या भी जन प्रसिद्धा अगर असद पदार्थ की भी जन्म होना लग जाए तो बंध्या का जो पुत्र होगा उसके भी कोई संतान होना चाहिए फिर बंध्या पुत्र का पुत्र होना चाहिए क्यों? बंध्या पुत्र ने अपना स्वरूप प्राप्त ही नहीं किया है नहीं किया तो उसका फिर उससे पुत्र नहीं होगा ऐसे यहां भी अगर कारण में व्यापार नहीं हुआ हो ऐसा जो घट होगा असद घट उससे घट होने की संभावना नहीं है तथा स्वतः स्वजन मे दूषण इसलिए स्वयं से स्व उत्पत्ति में दोष दिया गया स्वतः कोई वस्तु उत्पन्न हो सकता है अन्यथा इत्यादि अन्य स्वसिद्धि स्वसिद्धि आत्माश्र नहीं तो स्वर की सिद्धि में, में, सोयं सोयं में स्वयं की सिद्धि मानने में आत्माश्रय दोष लग जाएगा स्वयं को स्वयं में आश्रित होना स्वयं में होना ये आत्माश्रय दोष कहते नहीं घटाद एवं घटो जाये मानो दृष्टो अस्थ अर्थ यही अर्थ आया घट से ही घट पैदा होता हो ऐसा देखा नहीं लुट में नहीं दिखाई पड़ता है घर से ही खड़ा स्वयं से स्वयं माने जैसे घर से घट हो जाना ऐसा नहीं देखा है मिट्टी से घट होता तो देखा है लेकिन घर से घट होना नहीं देखा स्वतः हो नहीं सकता अब मिट्टी से घट हो सकता है कि नहीं हो सकता वो बिचारा आगे हुआ पर्तः वाला पक्ष आएगा अभी तो स्वतः वाला पक्ष का खंडन है स्वतः कोई वस्तु नहीं हो सकता छिप्पणी नई दृष्टि अनुपमन मा पूर्वि बोलते हैं हमारे दिखाई पड़ता है स्वयं शोयं से स्वयं की उत्पत्ति तो, जहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हो उसमें न होना कोई संभव नहीं है अब व्यक्ति सामने देख रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से अब वहां नहीं है करके थोड़ी पाना जाता है नहीं दृष्टि अनुपमन मा ऐसा नहीं होता दिखा हुआ सामने है हाँ स्वयं से स्वयं होता है रूप में दिख रहा है उसके नहीं होता कहना नहीं बनता है शंका उठाएगा पूर्व नहीं दृष्टि अनुपलम नाम ना पूर्वादी की शंका है या शंका है या दृष्ट है प्रत्यक्ष है दिखाई दे रहा है स्वयं से स्वयं उत्पत्ति हो रही है घर से घर की उत्पत्ति हो रही है तो इसमें फिर मैं नहीं होता कहना नहीं बनता अदृष्ट विषयों तो शंका होती है दृष्ट विषय है ऐसा कुर्वादी शंका करे तो कहते नहीं इत्यादि सबसे कहा नहीं घटा देव घटो जाए दृष्ट ऐसा नहीं देखा कहें कि घर से घर पैदा हो जाए ये सिद्धांत वस्तुतः परिनिष्पन्न दिव्यव टीका पाठ जो तो टीका में स्व कारण अधीन तया अपरिष्पन्नवाद जहां पर अपरिनिष्पन्न पाठ है नीचे से द्वितीय पंक्ति में ऊपर नीचे से ऊपर द्वितीय पंक्ति में वहां पर स्व कारण अधीनतया परिनिष्पन्न ऐसा पाठ होना सही होता टीका क्यों स्व कारण के अधीन होकर के स्वरूप प्राप्त करना जो कार्य होता है ऐसा पाठ होना चाहिए टीका में एक ट्रिप्पणी कार्य कार्य वास्तव में पाठ अपरिष्पन्न पाठ नहीं टीका में परि निष्पन्नवाद पाठ होगा अब अर्थ क्या आएगा स्वयं परिनिष्पन्नवाद स्वयमे तो परिनिष्पन्नवाद का अर्थ होगा विद्रेह मुखे नुख से क्या अर्थ करेंगे वहां यानी उसके अभाव में वो दिखाएंगे स्वयं इत्यादि सबसे कहा स्वयम जायम कार्य स्वस्थ रूपात्म जायते टीका तो स्वयं उत्पन्न वाला कार्य अपने स्वरूप से ही पैदा नहीं होता है स्वयं परिनिस्पन्न ही निष्पन्न ही स्व कारण अपेक्षा मंत्रेण स्वयं जो परिष्पन्न वस्तु होगा अपने कारण के बिना ही जो होने वाला स्वाधीन तया कारण के अधीन होकर नहीं स्व होकर के पैदा होने वाले कारण परन्न वस्तु जो भाव भाव पदार्थ हो रहा वह स्वअपेक्षा मंत्रेण स्व स्वअकार अधीन सो कारण के अधीन माना स्वयं कारण बना हुआ है ऐसा करके के परिणाम परिनस्पन्न हुआ ऐसे वस्तु नहीं होता स्व अकारण अध अनुगम है सो कारण के अधीन होकर के माने स्व अपने आप के अधीन होकर के पैदा होना सो को होना चाहिए था कारण के अधीन होकर के होना था तो स्वकरण अधीन तया माने स्व के कारण का अधीन नहीं स्वतः स्वतः अधीन होकर के पैदा होने वस्तु मांगने पर बाधक माहक मानते क्या अन्यथा स्वसिद्धि आत्माश्र दोषम समान कहते हैं द्वितीय प्रत्याह दूसरा विकल्प है परत दूसरे से दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है जैसे मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है ये पक्ष चलेगा तो भाष्यकार थोड़ा दूसरे ढंग से पहले बोलेंगे कहेंगे ना भी परत राष्ट्र अन्यस्मात अन्यो यथा अन्यस्मात अन्य अन्य अन्य से अन्य भी नहीं देखा यथा घटात घट गट। यथा घटात पट जैसे घट से कोई पट पैदा होता हो ऐसा भी नहीं देखा घट है उसे कपड़ा बन जाता हो ऐसा नहीं देखा पटात पटाधर अं बात एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बन जाता हो एक कपड़ा है दूसरा कपड़ा भी बन जाता हो ऐसा नहीं देखते हमने भी नहीं होता तथा ठीक है मुझे। न खाल अन्य जनकत्व प्रयोजक जो अन्य होने मात्र से जनकत्व हो जाएगा यत्र ये अन्यत्व तत्र जनकत्व ऐसा नहीं होगा अन्यत्व जो होगा जनकत्व प्रयोजक नहीं होगा जहां जहां अन्यत्व तो आएगा वहां वहां जनकत्व तो हो ऐसा नहीं घाट से पट घाट भिन्न है पट से घाट तो जनक नहीं होता उस पट का अन्य होने तो मात्र से जनक होता हो कारण होता ऐसा नहीं होता न खाल अन्य तो जनकत्व तो प्रयोजकम क्या देखना है अन्य होने मात्र से जनक होता हो ऐसा नियम नहीं है यत्र यत्र अन्यत्म तत्र तत्र जनक ऐसा नहीं मिलता क्यों घट से पट नहीं होता है अन्य तो है घट अन्य तो पट से अन्य है किंतु वहां जनखत्व नहीं है घट में पट के लिए घटा तो अगर अन्य होने मात्र से जनकत्व तो आ जाता हो तो घर से भी पट होना चाहिए घट अन्य है पट के पट से अन्य है भिन्न है तो उसे पट होना चाहिए पट नहीं बढ़ती केवल अन्य होने मात्र से कारण बन जाए ऐसा नहीं होता कहेंगे पूर्वादि बोलेगा महाराज अन्यत्व हम विशेषण लगा देंगे न उत्पादकत्व योग्य सती अन्यम यत्र यत्र तत्र जनकत्व ऐसे उत्पादक की योग्यता होता हुआ अन्यत्व हो जहां वहां पर जनकता आ जाएगी माना कार्य उत्पन्न करने की शक्ति भी हो अन्य भी हो उत्पादकत्व तो धर्म विशिष्ट अन्यत्व जहां रहेगा वहां पर जनकत्व आ जाएगी कार्य उत्पन्न करने की शक्ति विशेष जो अन्यत्व होगा जैसे मिट्टी वित्तीय दृष्टान्त हो मिट्टी अन्य है उनके मत में आया आदि तो मत वहाँ कार्य घट उत्पन्न करने की जनकता वहां है तो अन्यत्व भी है वित्तीय घट से अन्य है और जनकता भी है ऐसा विशेषण लगाएंगे ऐसा गुर्वि बोले न उत्पादक योग्य विशेषणम विशेषितम अन्य उत्पादक योग्यत्व को विशेषण लगाएंगे हम अन्यत्व में उत्पादक योग्यत्व सती अन्यत्र तथा जनगत ऐसा मानेंगे पूर्वाज बोले तथा यदि तथा माने जन्य तो वहीं आएगा जहां उत्पादक की योग्यता हो और अन्य भी हो उससे कार्य धन्य होगा ऐसा माने तो इसके देवी सीताम्ब नवाच्यम ये सभी नहीं कहा क्यों उत्पत्तिम अंतरेणा तद योग्य से दुख उसमें योग्यता है कि नहीं योग्यता है कि नहीं पैदा करने की जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक तो योग्यता की पता ही नहीं लगता जब कार्य उत्पन्न होगा तभी उसकी योग्यता का पता लगेगा तो पहले कौन होना वहां उत्पादक योग्य होता हुआ अन्य तो कैसे सिद्ध करेंगे उसको उसमें जनकता लाने के लिए <स्थ>।... उत्पत्तिम अंतरेणा उत्पत्ति के बिना जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसकी योग्यता का कैसे पता लगे कार्य कर सकता उत्पन्न कर सकता या नहीं कर सकता तो उत्पाद्य योग्य तो समझ नहीं आएगा कार्य कैसे पैदा होगा जनकता कैसे सिद्ध करेंगे उसमें उत्पत्ति में अंतरणा अंतरेणा मैंने बिना अब देण उत्पत्ति के बिना जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता उसके बिना तब योग्य माना उत्पादक योग्यत्व से दुर्भा दुर्मा नहीं जा सकता कार्य उत्पन्न होगा तभी तो उसमें योग्यता अग्नि से जब जल जाए हाथ तब समझाएंगे अग्नि में जलाने की योग्यता है जब तक हाथ नहीं जलेगा कैसे मानेंगे अग्नि में योग्यता है जलाने की योग्यता नहीं माना जा सकता उत्पत्ति अंतरिणा तद योग्य श्रुपमत्वा उसकी योग्यता समझना मुश्किल है उत्पाद योग्यति जनकत्व प्रयोजकत्व मानना संभव नहीं मिलेगा तृतीय निरस्यति तृतीय विकल्प क्या है स्वतः और परत मिल करके दो मिल करके तृतीय पैदा होगा स्व पर मिल करके स्वयं भी रहेगा स्वयं भी कारण बनेगा उसके लिए और एक दूसरे वस्तु भी कारण बनेगा दो मिलेंगे तीसरा पैदा होता है इस तरह से वस्तु पैदा होते हैं सत्य है ये कहना चाहेंगे गुरुवारी वो भी कहेगा निरस्त कमेंट करते हैं तथा इत्यादि कहते हैं तथा नोभ भाषण कहा इसी प्रकार उभय से भी नहीं होगा सोपर मिलकर के भी कोई कार्य नहीं हो सकता ये कार्य केवल बाचार अंधिकार है शब्द प्रयोग होता है वस्तु मिलना नहीं है जैसे भूल भुलैया सारे के सारे पड़े हुए हैं। चचाई है कुछ भी सिद्ध होता ही नहीं कोई वस्तु ये सारा भूल भुलैया है जो व्यावहारिक सप्ताह यही परेशानी का कार्य है सत्य बुद्धि हो रही थी किन्तु वस्तु नहीं क्या सत्य वहां कोई भी वस्तु ढूंढेंगे उसका कारण मिलेगा ऐसे करते करते परम कारण आत्मा ही मिल रहा है सब कहीं से जाओ स्थिति विरोध में दृष्टांत द्वारा कष्ट आएगी विरोधार्थ कह दिया था भाषण में नो भाया था विरोधार्थ विरोध होता है विरोध होने से दोनों मिलकर एक कार्य नहीं हो सकता तो उसी को व्याख्या करते हैं यथा करेगा कैसे विरोध है यथा घटभाभ्याम घटभ न जाए घटा पटोगा ना जाए जैसे घट और पट मिलकर के दो मिलकर के ना घट पैदा हो सकता है ना पट पैदा हो सकता है उगा मिलकर के घट पट दो मिले तो घट पैदा होना चाहिए पट दो मिले हैं तो पट पैदा हो सोपर हो करके काम करे घट और पट मिलकर के ना घट पैदा हो कर पाएंगे ना पट पैदा कर पाएंगे सोपर मिलकर काम कर पाए कहा ठीक है नहीं घटपटा अभियान घटपटों जायमान ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता घट और पट मिल करके घट पैदा हुआ हो या पट पैदा हुआ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता तथा तो जायमान स्वस्मा अंतस्मात भायमान तो वस्तु का जो उत्पन्न होने वाला वस्तु है स्वयं से और दूसरे से दो मिलकर के होता है तना नहीं पता मान स्वयं वाला पक्ष भी खंडित हो जाता है और दूसरे से होना भी खंडित होता है सोपर और मिलकर के कहना भी खंडित हो जाता है अन्य सत्व भी जनजनक भाव से प्रत्यक्ष नासुम शक्य थे क्षेत्र में किसान का पूर्वाधिक होता है, है महाराज अन्य होने पर भी जनजनक भाव प्रत्यक्ष है जनजनक भाव देखा है अन्य होने अन्य से वस्तु पैदा होता है जनकता है अन्य में और जन्यत्व है वस्तु में यानी अन्य होने पर भी है पड़ा पैदा हो सकता है वस्तु देखा हुआ है इसे अपलाप नहीं कर सकते जैसे मिट्टी से घट बनता है ये पूर्वाजी शंका करेगा अन्य सत्य थी अन्य होने पर भी जन्यजनक जन्य भाव प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष अन्य होने पर भी कारण कार्यता कारणता कार्यता है जनजनक भाव होता है यह प्रत्यक्ष है मिट्टी अन्य है घट अन्य है मिट्टी से घट पैदा हो जाता है खो जाता है, होता नहीं अन्य से वस्तु पैदा होता है प्रतिक्षेप तुम नशे ऐसा प्रक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अन्य से अन्य नहीं होता परत होता है बस, वस्तुवादी तो की शंका है मानो करके शंका करता है वास्तव में मानो मृदो घट हो जाएगी पुत्र दो दृष्टान अन्य से अन्य की उत्पत्ति देखा है मिट्टी से घट पैदा होता है मिट्टी अन्य है घट अन्य है का आदि मत है है। इसी प्रकार अन्य से अन्य की उत्पत्ति हो जाएगी परत उत्पत्ति हो जाएगी ये पूर्वानी कहे और सिद्धांत कहेंगे सत्यम ठीक है आपका कहा ऐसा बोलेंगे किन्तु विचार करके देखेंगे तो वहां पर घटनाओं की कोई चीज मिलना ही नहीं मिट्टी से आती रही। तो कुछ पैदा होगा मिलेगा ही नहीं ऐसा विचार करेंगे सिद्धांत पूछते भाई ये जो तुमने अन्य से अन्य होता है बोला है मिट्टी से घट होता है करके कहा क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर कह रहे हो या विचार से कह रहे हो कौन से प्रमाण ले रहे हो विवेक बुद्धि से बोलने जा रहे हो मिट्टी और घट में तुमने भिन्नता देखी कि नहीं देखी पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से बोलना तो रज्जू में सर्प भी दिख रहा है रज्जू है सर्प दिखता है तो आएगी कि नहीं वो सर्प प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है सर्प है डर रहा है भयभीत हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसे ऐसे में मरूभूमि में जल भी दिखा देता है शुक्ति में चांदी भी दिखा देता है सुप्ति के टुकड़े में चांदी कर देता है कौन करता है इंद्रिया निकल से जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम अप्रत्यक्ष हो रहा है किंतु तो? वस्तु होता है क्या ये तो अज्ञानियों की ये के विचार है यह प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर चल रहा अभिवेकी की दृष्टि में है यही सिद्धांत बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो मिट्टी से घट होता है पिता से पुत्र होता है करके जो तो बोलने जा रहे हो अन्य से अन्य में पूछते हैं दो विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांत क्यों प्रत्यक्ष अंसाहिण सप्त तो प्रत्यय वृद घटो भवती मृदो मृद घटो भवती जो कहा तुमने ये जो ज्ञान और शब्द दो हैं ये प्रत्यक्ष का अनुसरण करने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुसरण करने शब्द और प्रत्यय दो है मृदा घटो भवती ज्ञान और शब्द घट शब्द और घट ज्ञान ये क्या प्रत्यक्ष का अनुसरण करने वाले हैं शब्द और प्रत्यय दोनों घट और घट का ज्ञान ये दोनों है अभिवेक नाम अविवेकियों को अज्ञानियों को माना जाता है शब्द करते दोनों घट शब्द का घट शब्द का प्रयोग और घट का ज्ञान मिट्टी में घट होता है करके ज्ञान हो रहा है अज्ञानियों की दृष्टि अज्ञानियों की दृष्टि में ये स्वीकार होता है ये कि विवेकी नाम अथवा विवेकी की दृष्टि में मृदा घट जाए तो ज्ञान हो विवेकी है। मानते हैं मिट्टी से घट होना विवेकी लोग मानते हैं अविवेकी मानते हैं दो विकल्प है विकल्प अंगी कर सत्य, ठीक है अगर अभिवेकी की दृष्टि में मिट्टी से घट होता है अज्ञानी तो हम मानते हैं क्योंकि अभिवेकी की दृष्टि में ऋजु में जैसे सर्प होता है ऋजु में सर्प होता कि नहीं होता प्रांतिकाल में में आप कितने भी पढ़े लिखे आप अभिवेकी है उसका विवेक नहीं है आपने रजु का ज्ञान है क्या ऋजु का ज्ञान होता तो सर्प नहीं बोलते दिन में आप दस बार पागल हो जाते हैं जहां जहाँ भ्रांत हो जाते भ्रांति हो, तो हो, हो जाती है उस समय आप पागल भ्रांत है पढ़े लिखे आप उस समय भ्रांत ही बता तो सत्यम हुआ ठीक है अभिवेकी की दृष्टि से शब्द प्रत्यय होता है घट शब्द घट ज्ञान ऐसा होता हो ठीक है जैसे अभिवेकी दृष्टि में सर्प बुद्धि हो जाती है सर्प शब्द का प्रयोग होता है कहा रज्जू में ठीक इसी प्रकार है मिट्टी है और अज्ञानी बोलता हो कि घट घट शब्द का प्रयोग करता हो घट का ज्ञान उसको हो रहा हो जैसे रजु में सर्प का ज्ञान होना ठीक है उसके लिए हम मानते हैं किंतु विवेकी की दृष्टि में अन्य से अन्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं तो मिट्टी और घट का जो विवेचन करेगा व्यक्ति घट क्या चीज है विचार करके देखेगा टटोलेगा कर उसको तो विवेकी की दृष्टि में तो चारों कोणों में मिट्टी ही मिल रहा है तो उसकी दृष्टि अन्य से अन्य उत्पत्ति घट उत्पन्न हुआ ही नहीं है कहां से अन्य से अन्य उत्पत्ति विवेकी दृष्टि स्वीकार करके अर्ध स्वीकार कर अगर अविवेकी की दृष्टि में शब्द और प्रत्यय हो रहा और घट का ज्ञान होता हो तो जैसे रज्जु पड़ी हुई होती है सर्प बुद्धि होती है सर्प ज्ञान और सर्प शब्द का प्रयोग होता है वह अभिवेकी की दृष्टि में ठीक इसी प्रकार अभिवेकी दृष्टि में मिट्टी में घट हो सकता है पिता में पुत्र भी हो सकता है किंतु विवेक द्वितीय प्रत्यय दूसरा दु, पक्ष है विवेकी की दृष्टि में कहते हैं वो तो हो नहीं सकता वो पक्ष हो नहीं सकता सिद्धांत कहते हैं तो ये एव इत्यादि कहा भाषण पहले कहा अस्थि जायते इति प्रत्यय शब्द से मुढ़ा नाम अस्थि जायते ऐसा जो ज्ञान होता है वृद्धा घटो जायते मिट्टी से घट पैदा होता है इत्यादि जो ज्ञान होगा और घट शब्द का प्रयोग जो होगा वो मूढ़ा नाम अविवेकी के लिए तो प्रयोग कर आते हैं किंतु तव एवं शब्द प्रत्यय जो घट शब्द और घट का ज्ञान जो होना है वो दोनों शब्द और प्रत्यय ज्ञान प्रत्येक भी परीक्षा थे विवेक परीक्षा करते कर देको अस्थित नहीं बोले हो सकता है कि नहीं हो सकता पहले विचार करेंगे विवेक की तो विचार करे वो विचार दृष्टि से चलते हैं अंधविश्वास में नहीं चलते तो विवेक भी परीक्षित कहा परीक्षित दोनों का परीक्षा करते हैं मिट्टी और घट की परीक्षा करे के सत्य मेरो तुम उतर वृषा ऐसा विचार करें कि करेंगे घट शब्द और घट प्रत्यय जो हो रहा है घट का ज्ञान हो रहा है और घट शब्द का प्रयोग हो रहा है घटो जायते आदि प्रत्यय हो रहा है अस्ति घटो अस्ति आदि प्रत्यय हो रहा है ज्ञान हो रहा है और घट शब्द का प्रयोग हो रहा है ये दोनों के क्या सत्य है या दृषा है झूठा है विचार करेंगे घट शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो क्या होगा या बता परीक्षाणी जब तक विचार करेंगे निष्कर्ष में पहुंचेंगे परीक्षा करेंगे पूरा देखेंगे उसको पटोलेंगे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु जो शब्द और प्रत्यय लगा हुआ विषय है जिसका जिस वस्तु का विषय दो बने हुए शब्द और ज्ञान दो शब्द और प्रत्यय का जो विषय बना हुआ वस्तु घट शब्द का विषय और घट ज्ञान का विषय बना हुआ तो मिट्टी का एक पात्र बर्तन होगा पात्र होगा वस्तु घट पुत्र आदि लक्षण चाहे घट शब्द हो चाहे पुत्र शब्द हो दोनों दो शब्द दो दो दो। मात्र तो जब विचार करके जाते हैं तो शब्द मात्र सिद्ध होता है घटनाओं का चीज नहीं मिलेगा क्यों बाचारिक इत्यादि श्रीती है जो भी कार्य वर्ग होता है शब्द प्रयोग जरूर होता है वस्तु नहीं होता कार्य वर्ग होता है कारण होता है। होता कारण हम कार्य का प्रयोग करते हैं घट जिसको मानते हैं हे मिट्टी वहां मृत् है घटनाम में वस्तु नहीं है कोने में मिट्टी है अगर घट अतिरिक्त हो तो मिट्टी तो निकालने पर भी रहना चाहिए मिट्टी मिट्टी निकाल दो तो उसमें से क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा ठीक है, है। परीक्षा ये का होगा परीक्षा करने के बाद भी सिद्ध होगा जब परीक्षा जब तक नहीं करते तो अज्ञान दृष्टि में तो दोनों हाई करके बोलते हैं शब्द भी है हाँ, और घट भी है घट वस्तु है ज्ञान तो है दोनों का विषय घट है घट सब, शब्द का विषय भी घट घट ज्ञान का विषय भी घट दोनों है कब होगा यह झूठा है झूठा तो ही है परीक्षणालय क्षति जब विचार कर, करने पर होगा यह सम्बन्धा तथा जन्म शब्द ही विषय वस्तु शब्द मात्रा में जो जन्म शब्द और ज्ञान जो बना हुआ है घटादी जो जन्म उत्पत्ति को शब्द प्रयोग होता है घटो जातः शब्द प्रयोग और घटो अस्थि इत्यादि जो ज्ञान होगा ये दोनों विषय माने उत्पत्ति और ज्ञान का विषय बनने वालों जितने वस्तु तो होंगे वह शब्द मात्र शब्द मात्र सिद्ध हो जाएगा बाचार के उस में कहा है बाचार कार्य कार्य बोलते हैं कार्य नाम की वस्तु होता ही नहीं ये शरीर को देखो शरीर है कहते हैं अगर इसमें से पंचभूतों को अलग करो क्या शरीर मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला है अथवा पंचभूत रहने दो हाथ को अलग कर देना पैर को अलग कर देना कान भूख का अलग करो क्या मिलेगा इसमें शरीर क्या रहेगा कुछ ना ये हाथ भूख कान नाक आदि मिल करके शरीर नाम हुआ है हे तो अलग ही चीज है इसका तो पैर है दो हाथ है सब निकालो तो क्या बचेगा शरीर का कुछ नहीं बचता शरीर शब्द का प्रयोग इसमें प्रयोग भी होता है कुछ ना इसमें सारी वस्तु ऐसे अच्छा। तत् जन्म शब्द ही विषय वस्तु शब्द मात्र है जो उत्पत्ति शब्द और उत्पत्ति का ज्ञान वाला जो ज्ञान का विषय बनने वाले जितने वस्तु होंगे चाहे घट शरीर हो मठ हो कोई भी वस्तु हो ऐसा ऐसे होता है शब्द मात्र ही होता है भाचारों में शर्मा श्रुति में सुना छांदो के श्रुति में सुना भाचारों का आलम्बन होता है वाणी का विषय मात्र होता है सब वस्तु नहीं होता ऐसे नहीं होता है न परमार्थ या तो यावता वित्यते जब तक विचार में जाते हैं तो परमार्थ रूप से सिद्ध नहीं हो सकता वस्तु इसलिए सारे वस्तु पैदा नहीं होता अजन्मा या मान लो किसी को लेकर के पता है कोई वस्तु की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती वस्तु है नहीं क्या उत्पन्न होना तस्मात असत्य आलम्बनत्व तो में वह शब्द प्रत्यय इसलिए शब्द और प्रत्यय जो ज्ञान हो रहा है घट ज्ञान और घट शब्द का प्रयोग जो हो रहा है ये दोनों असत्य का आलम्बन करता है असत्य को सहारा कर रहा संबंध कर रहा कौन घट ज्ञान और घट शब्द वस्तु है नहीं घट घट शब्द का प्रयोग होता है वैसे शरीरानी सारे वस्तु ऐसे ही है कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है कहते हैं दो तो का सहारा कर रहा है <Sapdha>: ज्ञान का विषय बना हुआ है शब्द का विषय बन जाता है किंतु तो वस्तु तो असत है तस्मात असत्यालम्बनत्व में असत्य का सहारा लेकर चलता है ये वस्तु तो कोई भी हो शब्द मात्र मात्रा हो शब्द मात्र ही होता है वस्तु तो नहीं होता वाचारण श्रम न परमात्म तो तस्मात असत्यालम्बनत्व में वब्द प्रत्यय और घट घटा आदि शब्द और उसका जो ज्ञान जैसे शरीर शब्द प्रयोग हो रहा है शरीर बोलते हैं इसमें शरीर शब्द का प्रयोग हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है यह शरीर है करके ज्ञान हो रहा है यह दोनों केवल तो शब्द को आलम कर रहे हैं शरीर नहीं मिलने वाला इसका जो कारण है पंचभूत में पहुंचेगा तो शरीर हो जाएगा पंचभूत दृष्टि होगी तो शरीर कहां है यह स्थिति में पहुंचे ये जोड़ना चाहिए कहा छह कि असत्याल तो देगा बात विषय को तुम इसका बाद हो जाता है जिसको आप एक कार्य बोलते हैं वह बाद है। मिलेगा का कारण मिलेगा कारण कारण का नाश नहीं होगा कारण उसके भी कारण उसके भी कारण कहीं से भी चले परमात्मा जैसे घट का बाद करेंगे मिट्टी में और मिट्टी का बाद होगा किसमें जल में वो जल से बनना है उसको और जल का बाद होगा किसमें तेज में तेज का बाद होगा वायु में वायु का बाद होगा आकाश में आकाश के बाद होगा अभ्याकृत में अव्याकृत आदि बाद शुद्ध वहीं जाकर कहीं से भी चले, वहीं पहुंचेगा शुद्ध आत्मा में सब निर्विशेष आत्मा नेति नेति में पहुंचने पर सब अस्तुल सबका निषेध होना बाध हो जाता है ये सारे आरोपित है अध्यारोप है जितने भी वस्तु है अध्यारोप है अपवाद काल में बाध हो जाता है ये कहा आगे कहते हैं चतुर्थम शिथिल आए थी चतुर्थ है सत विद्यमान की उत्पत्ति चतुर्थ पर्याय वो है इसका कल्प विकल्प है उसके भी ठंडा कर देते हैं सचेत इत्यादिवास ने कहा था सचेत न जाए थे सत हो तो पहले विद्यमान हो तो क्या उत्पन्न होना उसका सपवा मृत पिंड आदि अधिपत जैसे मिट्टी के पिंड पहले से ही है मिट्टी का पिंड पैदा नहीं होता कौन पैदा होता घर पैदा होने वाला है तो असत जो पैदा होगा पैदा होना बाकी व्यवहार व्यवहारी होगा असत वस्तु पैदा हो ही नहीं सकता घर पैदा होना संभव ही नहीं है सत हो तो पहले से है क्या पैदा होना उसका सचेत न जाए थे यदि सतो तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है yeah. सत पहले से होने से है, है तो क्या उत्पन्न uh. होना उसका मृत पिंड अधिपत जैसे कारण है मृति का पेंडा, उसकी उत्पत्ति नहीं मांगता पंचम निराकर पंचम है असत की उत्पत्ति पंचम विकल्ता है असत की उत्पत्ति नहीं आएगी आदि असत की उत्पत्ति मानते हैं आरंभ बाधि है वो तो कहते हैं उसके भी काम करते हैं यदि असत तथापि न जाएगी यदि असत है तो फिर भी उत्पन्न होना संभव नहीं क्यों असत् है नहीं क्या उत्पन्न होना उसमें यदि सत है तो पहले से ही है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है विद्वान है अब विद्वान है तो है हयि क्या उत्पन्न होना नहीं हो सकता जैसे सस विषाणाधिपत हो गया खरगोश हाइने कभी उत्पन्न हो भी नहीं सकता असत की उत्पत्ति नहीं होती जैसे खरगो सही उत्पन्न भी नहीं होता नहीं है तो क्या उत्पन्न होना ठीक है ष्टम प्रत्यादि सदी छठा है सदसद उभय रूप से कोई वस्तु होना हो वो तो भी संभव नहीं किसी को कहा अर्था सदसत तथा न जाएगा सदस्य मानेंगे वस्तु दो, दो, दो से उत्पन्न होगा फिर भी नहीं पैदा नहीं हो सकता विरुद्ध से एक, तो एक mm -hmm. सदसत, सदसत से असंभवाद भाषण का है सत्य असत विरोधी धर्म एक में होना संभव नहीं सदस्य सदस्य रूप से पैदा होना संभव नहीं है कुछ अमसा सत्य असत ऐसा करके पैदा होना संभव नहीं ठीक है शर्णाम विकल्प नाम निराशे फलितम निर्भर थी छह प्रकार का जो तो विकल्प रखा गया था सबका खंडन हो गया इस तरह से हो सकता है वस्तु की उत्पत्ति माना कौन सी वस्तु जागृतकालीन वस्तु की है व्यवहारिक वस्तु के बारे में विचार है वस्तु का तो स्वयं बात होता है उसको यहाँ चर्चा की आवश्यकता नहीं जहां पर असत्य तो बुद्धि होकर बैठा है जिन जिन वस्तुओं में ऐसी बुद्धि बनी है इन वस्तुओं को लेकर विकल्प आनाम निराशे फलतम जिम्मेदारी छह प्रकार का जो विकल्प था उनका खंडन कर दिया इस तरह हो सकता है इस तरह हो सकता नहीं हो सकता है जन्म प्रयोजन और सम्भव जन्म के प्रयोजन यही छह होना चाहिए था अगर हो किसी का जन्म तो ये छह में से किसी एक से होना था उसका प्रयोजन हेतु होता है जन्म का कारण कैसे पैदा हो कोई वस्तु पैदा ही नहीं हुआ है इस तरह विचार दृष्टि में व्यावहारिक दृष्टि बोल रहे पैदा हो रहा है व्यावहारिक दृष्टि तो रज्जु में सर्वती पैदा कर देता है कर देती है न सर्व सु में चार ही उत्पत्ति कर देती है व्यावहारिक दृष्टि ऐसी है उसके भरोसा नहीं है अतः इत्यादि लगा अतोह अतोह न किंचित वस्तु जाएगी सिद्ध यही सिद्ध हुआ छह के छह विकल्पों का खंडन हो गया किसी प्रकार वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है इसलिए कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होता अजा बात ये चिंता होगा ठीक तो है क्रिया कारक फल माना तो पक्षे जन्म अनुपत दोष होगा पक्षांतरम अनु दोष है क्या ये तो चल रहा था अभी किसका खंडन था क्रिया अलग है कारक अलग है फल अलग है ऐसे मानने की क्रिया अलग जैसे मिट्टी में दंड चक्र आदि क्रिया करके फल पैदा करना घट पैदा करना है कारक है क्रिया है फल है मिट्टी आदि है उसमें क्रिया है और फल है घट ये वादी के मत का निराकरण किया गया तो क्रिया, कारक, फल को मानते हैं भिन्न भिन्न अनेक मिल करके एक पैदा होता है क्रिया, कारक, जैसे मिट्टी कारक है और क्रिया है दंड चक्र आदि में सेवन करना उसको घुमाना आदि क्रिया करके घट फल की उत्पत्ति करना है तो ये क्रिया कारक फलाना फलनात्म पक्ष यह नानात्व पक्षता क्रिया है कारक है फल है यह नानात्म पक्ष का जन्म अनु हो सकता जन्म नहीं हो सकता जो क्रिया भिन्न मानते हैं कारक भिन्न मानते हैं फल भिन्न मानते हैं फल माने कार्य इनके मध्य में दोष दिया जन्म नहीं हो सकता है क्या करके अब पक्षांतर क्रिया कारक फल एक ही होता है एक ही विज्ञान है विज्ञान वादी के मत में एक ही विज्ञान और कुछ भी नहीं वही क्रिया रूपी हो जाता है कारक रूपी होता है फल रूपी होता है अक्षणिक है उनके मत में दोष देना पक्षांतर वही दे तो नानात्वादी तो, तो हो गई नरियायिक आदि सांख्यादी क्रियाकार दोष दे दिया पक्षांतर मनुद्धि पक्षांतरम का क्रियाकारक फल एक ही मानने वाला पक्ष जो है वो बहुत मत है विज्ञानवादी बहुत उसका मत दोष दे रहे हैं यशांक ने इत्यादि कहा ऐसा हम पुनर्जनिरे वजाये थे जिन विज्ञानवादी बौद्धों के मत में जन्याकार जो विज्ञान है जन्याकार था जन्याकार विज्ञान कोई पैदा होगा एक विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं उनके पास विज्ञान है वही बाह्य वस्तु का आकार धारण करता है उसी काल में उसी काल में नष्ट भी हो जाएगा फिर दूसरे चरण में दूसरा विज्ञान पैदा होगा क्षणिक विज्ञानवादी है हम विज्ञानवादी हैं हम स्थाई विज्ञान को मानते हैं सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म हमारे यहां आत्मा ज्ञान स्वरूप है हम स्थाई विज्ञान मानते हैं उनके क्षणिक विज्ञान है कैसे दोष आता है ये पुनर्जनिरे बजाय जन्यकार विज्ञान जो जन जन्य आकार धारण कर आकार धारण करने वाला तो विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तो है ना वहां और विज्ञान ही पैदा होता है बाह्य वस्तु होता ही नहीं विज्ञान जैसे रजू ही सर्व का आकार बनाती है उसी प्रकार या विज्ञान है भीतर है विज्ञान वही बाह्य आकार धारण का दा रहता है और उसी काल में नष्ट भी होना उसका छठित विज्ञान तो जनरेव जाए थे वाले, जन्याकार विज्ञानी जिनके पद में पैदा होता है ऐसे को मानते हैं क्रियाकार फल एकत्र इस प्रकार से क्रियाकार फल तीनों को एक ही मानते हैं वो विज्ञान है क्रिया भी वही है कारक भी वही है फल भी कार्य भी वही है अतिरिक्त नहीं है सांघ्य और नई आय में तो क्रिया अलग होती है कारक अलग होता है फल अलग होता है किंतु यह में एक ही ऐसा आदि में क्या होता है जैसे मिट्टी में घट होना मिट्टी में क्रिया करनी पड़ेगी तभी तो घट बनेगा नई आय में भी है कारक होगा मिट्टी और उसमें क्रिया होगी दंड चक्र आदि का व्यापार फल होगा घट उनमें क्रिया फल तीनों अलग अलग होते हैं तीनों मिलकर कार्य होता है दो मिलकर कार्य करेंगे किंतु विज्ञानवादी बहुत एक ही विज्ञान है अतिरिक्त कुछ भी नहीं वही क्रिया वही कारक वही फल ऐसा जो एक मत है और वस्तु को क्षणिक भी बांधते हैं न्याय पिता वो तो दूर से हटाने व्य है युक्ति है वो तो दूर से उनकी चर्चा आगे करेंगे जहाँ इतने बोलते छोड़ देते हैं वो तो दूरता एवं न्याय दिया ठीक हाँ बौद्धा नाम न्याय अवस्टम्भे नस्तु व्यवस्था क्यावाह्य है पूर्वाधिकारौद्ध जो होते हैं युक्ति से वस्तु के सिद्ध करते हैं न्याय वे न्याय अवस्टम्भ युक्ति न्याय वे से वस्तु सिद्ध करते हैं वो कोई श्रुति तो उनके है ही नहीं भेदवादी तो है नहीं युक्ति से सिद्ध करना है न्याय की सांख्यादी तो बीच बीच में श्रुति ले लेते हैं दृष्टान्त रूप में किन्तु तो लेते ही नहीं श्रुति को नास्तिक है वो नई आय तो अर्धनास्तिक है पहले अपने बुद्धि से पहले सिद्ध करेगा वस्तु को उसको बाद बोल हमारी बुद्धि को देखो जो हमने सिद्ध किया वेद भी ऐसे होता है बाद में लाएगा वेद अर्धनास्तिक मानते है नहीं हैं क्योंकि आयिक पूरा नास्तिक है बहुत नाम न्याय अवस्तम वस्तु व्यवस्था पे था करता है महाराज बहुतों के यहां युक्ति से वस्तु की व्यवस्था बनाते हैं ऐसे मत है उनका तर्क से सिद्ध करते हैं तो तो उसको युक्ति युक्तिवाहिया कैसे बोल दिया आपने ये कहा शंका इधम इतम यदि अवधारणा क्षणांतर और क्योंकि युक्ति से सिद्ध करने के लिए पहले क्षण में वस्तु दूसरे क्षण में यह करके निश्चय करना होगा उसका काल में वस्तु नहीं दूसरे क्षण में वस्तु नहीं है इधम इत्थम दूसरे क्षण में होना उसी क्षण में उस काल में तो उत्पत्ति क्रिया लगी होगी तो वहां इदम इथम कहना बनता नहीं उस काल दूसरे क्षण में होना था उस काल में वस्तु नहीं ये, ये, ये, ये होगा क्षण तो निश्चय करने का अंतर है दूसरा क्षण है उससे अनवस्थाना वस्तु ना वस्तु न होने से अनुभूत अनुपात कैसा दूसरे क्षण में जो विज्ञान पैदा होगा उसके पूर्व क्षण में जो वस्तु ने जो विज्ञान ने आकार धारण किया होगा उसको क्या पता हुँ? उसको स्मरण करेगा वो वस्तु यह है कर दूसरे क्षण में जो विज्ञान पैदा होगा वो पूर्व क्षण में जो आकार धारण किया होगा विज्ञान ने पूर्व क्षण वाले विज्ञान में उस अनुभव करने वाला होगा ये और स्मरण करने वाला हो नहीं सकता है अनुभूत का ही तो होगा दूसरे विज्ञान तो अभी पैदा हुआ तो अनुभव उसका स्मरण नहीं हो सकता पूर्व क्षण वस्तु का और पहले वाला का दूसरे क्षेत्र में रहता नहीं है पहले वाला विज्ञान दूसरे क्षेत्र में रहता नहीं वो यार इधम इथम नहीं भूल पाएगा और दूसरा वाले को हिम्मत तो ही नहीं क्यों वस्तु है ही उसके सामने अनुभव नहीं है यह होगा एक कहा स्मृति ने जो भी बोला टीका वो करें इधम आस्तु परामृष्टम वस्तु लेना है वो जो दूसरे क्षण का विज्ञान को पता ही नहीं है उसको तो स्मरण होना होगा स्मरण होने के लिए पूर्व क्षण रखा ही नहीं वो वो तो अभी पैदा हुआ है एवं अवधारणा में छिन्न क्षण है जिस कार में दम इत्थम करके अवधारण करना था यही है कि वस्तु अमुघाय करके निश्चय करना था उस क्षण में वस्तु अवच्छेदक क्षण रहते वस्तु अवचेद जो वस्तु पैदा हुआ था जिस काल में पूर्व काल में पूर्व काल में और अभी है अतिरिक्त क्षण दूसरे क्षण में वस्तु अवस्थाना भाव आस्तु है ही दूसरे क्षण में वस्तु न होने के कारण न तस्पुन उस वस्तु का अनुभव होने पाएगा न तो तस्म अनुभूत अर्थ स्मृति है उसका अनुभव पाएगा तो उसके भी नहीं कर पाएगा दूसरा विज्ञान सिद्ध हो व्यवहार सिद्धि स्मृति दोनों प्रत्यय नहीं हो पाए न अनुभव कर पाया है न स्मरण हो पाया प्रत्यय असिद्ध हो दोनों प्रत्यय का असिद्ध अनुभव भी एक प्रत्यय है स्मृति भी है दोनों ज्ञान असिद्ध होने के कारण व्यवहार सिद्धि फिर जब वस्तु का ज्ञान ही नहीं हुआ तो व्यवहार की असिद्धि हो जाएगी तो बहुत तो मत में कहा दो और तीन भी की टिप्पणी प्रत्ययद्व अनुभव स्मृति प्रत्यय सिद्ध हो दो प्रत्यय है अनुभव और स्मृति नहीं हो पाएगा व्यवहार असिद्धि कैसे क्षणिकत्व तो इत्यादि शेष क्षणिकत्व आदि जो व्यवहार होना था व्यवहार नहीं हो पाएगी क्षणिकत्व विज्ञान असिद्धि इत्यादत माना क्षणिकत्व की असिद्धि हो जाएगी बद असिद हो तो तो कुतः जन्म ज्ञान ज्ञानी सिद्ध नहीं हुआ तो फिर उसके जन्म कैसे होगा वस्तु भी जन्म इसलिए उत्पन्न हो नहीं सकता अजातवादी सिद्ध होना आदिदात और विज्ञान भी, भी उत्पन्न नहीं होता तीसरे क्षण के लिए ये सिद्ध होगा समय हो गया है ओम त्रं क्ष स्थिरंगेस्तनाशे ओं शाम